जय पवन सुख हनुमान की जय भाई सब संतनी जय अभी विभीषण का अपना अनुभव है वो बता रहे हैं विभीषण भगवान की संग में गये तो फिर अंतर दिखाई देने लगा लंका में रहते थे तब तो क्या स्थिति थी भगवान की शर्ण में आ गए है तब उनकी स्थिति क्या है उन दोनों को उनको पता है इसलिए अनुभव बताते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो हो, अपने जीव भाव को छोड़कर करके आत्मा परमात्मा के क्षेत्र में पहुँच करके तब भाव भावित हो गया हो और उसे विश्राम शांति हो तो उसका अपना अनुभव बताएगा अब जैसे हम अपने आत्मभाव पर रहते हैं सर्वात्म भाव पर रहते हैं सब परमात्मा भाव सर्वत्र दिखाई देता है तो आज हमको कोई भय चिंता नहीं वो अपना अनुभव बता सकता है ये स्थिति हमको प्राप्त है ऐसे ही जो वो दूषण भी समय भगवान की शरण में है तो इसलिए उसको दोनों दोनों जीवन के अनुभव हैं। एक तो वो जीव भाव हो कर के लंका में बास करता है रावण के अधीन और दूसरे भगवान की शरण में आकर फिर वो अपने जीव भाव को छोड़ करके आत्म भाव में आ गया जब जब जीव परमात्मा के पास जाता है तब वो आत्मा बनकर के जाता है जीव रह के नहीं जाता है परमात्मा के जब तक जीव कन्वर्ट ना हो आत्मा ना बने तब तक परमात्मा को नहीं मिलता हम्म तब को नहीं पटाया गया तो इसके माने अब जीव नहीं रह गया अब आत्मा है तब परमात्मा है देखो जब ये वे इससे जी जब इस रेखा के बाहर निकलेगा तो उसकी संज्ञा हो जाएगी आत्मा हम्म आत्मा ही परमात्मा के निकल जायेगा मान लीजिए भगवान राम है विभीषण तब तो अपने आत्मभाव में है तब तो उनके पास पहुँचता है ये वेदांत का सिद्धांत ये क्यों ऐसा है ये सब बातें धीरे धीरे करके ध्यान देंगे तो समझ में तो यह आत्म भाव को प्राप्त हुआ विभूषण तो ये अपना अनुभव बताता है की देखो पहले का जीवन हमारा जब हम जीव भाव हाँ में थे तब हमारी क्या दशा थी अब हम आपकी शरण में आ गए हैं तब क्या है दोनों का अंतर बताता इसलिए दोहां भी उसने बताया कि जब तक हम जीव भाव में थे तब तक तो कुशल नहीं थी स्वप्न में भी कुशल नहीं थी लेकिन अब आप के शरण में आ गए समस्त कामनाएं भी समाप्त हो गयी मानी कामनाएं व्यक्ति की तब तक रहती है जब तक जीव भाव रहता है जीव भाव छूट गया तो कामनाएं नहीं गई अब आप भाव निश्चित होकर की कामना रह ही नहीं सकती कोई हम आत्मा का ज्ञान भी है परमात्मा का ज्ञान भी है, और कामना कामना भी तो कहा तो उल्टी बात दोनों से एक ही हो सकता है चाहे तो आपको कामना हो उसके अधीन हो और चाहे आप में ज्ञान हो दोनों एक साथ नहीं हो सकते आत्मा में पहुँचे तो कामना समाप्त और शक्ति और संतोष इसकी अनुभूति होती है वेद का वचन इस प्रकार के ऋषियों का कहना आत्मानं है आत्मान्षेत्र जानी अयम असमित पुरुषा कि मच्छन कैसे काम आये इस प्रकार बोलते हैं, पंचदशी सुनते चुके होंगे यहाँ बहुत स्लोक उसमें इस प्रकार का श्लोक आता है उसका कहते तो जो ये जानता है कि आत्मा मेरा स्वरूप है ये आत्मा में कोई सुना हुआ आत्मा नहीं अनुभव आत्मा की आत्मा अपना स्वरूप है जीव में नहीं हूँ शरीर में नहीं हूँ इस प्रकार जो व्यक्ति जानता है तो उसको कौन सी इच्छा हो सकती है कोई इच्छा हो नहीं सकती किस वस्तु की इच्छा हो कोई वस्तु भी इच्छा करने वाला कोई वस्तु भी नहीं रह जाती और इच्छा करने वाला भी नहीं रह जाता दोनों नहीं ये दोनों ही समाप्त इसलिए ये जब तक तो जीव है तब तक तो कामना भी है करने तो कामना करने वाला भी है और काम में पदार्थ भी है लेकिन जहाँ जीव समाप्त हुआ तो न कामना करने वाला है न काम पदार्थ आत्मा में कोई कामना नहीं ये स्थिति उसकी प्राप्त हो जाती है तो आप उसी का अन बताते हुए वर्णन करते हुए विभीषण कहते है की कबल अग हृदय बसत ना के हृदय में ये खल कब तक बात करते हैं खल के माने कौन ये खल है की लोभ मोह मक्सर मदमाना देखो बिल्कुल इस प्रसंग में आकर के सारा विधान बिल्कुल साफ हो गया ये तुलसीदा के वर्णन कर रहे है की लंका ऐसी विभीषण रावण का भाई भगवान की शरण में आता है ये कहानी इतिहास लेकिन उस इतिहास में तो थोड़ी सी बात है बस इतनी बात है कि विभीषण रावण के यहाँ से आकर के भगवान राम के पक्ष में आकर के मिल जाए और तमाम इतनी लंबी गाथाबंदी थोड़ी का वो सब विस्तार इसलिए करना पड़ता है कि केवल विभीषण रावण के भाई भगवान से नहीं मिला ये तो जीव की कथा है और ये सब स्पष्ट करना पड़ता है विभीषण भी जीव है और ये भी बताना पड़ता है की वहाँ जो रावण और कुम्भचरण आदि है ये भी मोह है अभिमान है काम है क्रोध आदि है ये सब है महा पर। तो इसलिए कहते हैं कि तब लगे हृदय बस खल नाना हृदय में अभी तक ये सब खल हैं, खल कौनेंगे है? पीछे भी जो उनको दुष्ट और खल कह कर करके आए हैं, वो यही खल हैं, ये मोह मत सर मत नाना दुष्ट संग जन देवी विधाता है खल कौने दुष्ट कौने है दुष्ट क्योंकि इनके साथ इनके बीच में न बास करना पड़े लोभ मोह मत्सर मत्सर मच्छर मनी ईषा जलसी मच्छर मद मद्ध, भी मने नशा धन संपत्ति का वैभव का युवा अवस्था का नशा जो करता है व्यक्ति के अंदर उसको मध्य ये माना मन मने अभिमान अहंकार ये शब्द ये है ये सब दुष्ट हैं जो कि हृदय में बात करते हैं कब तक बास करते हैं कि जब लघु ना था जब तक हृदय में भगवान का वास नहीं तब तक इसलिए जब भगवान का भजन करते हैं कीर्तन करते हैं तो क्या प्रार्थना भगवान से करते हैं जैसे कहेंगे श्री राम जयराम जय राम तो क्या भगवान हारे जा रहे, है है? है रहे हैं क्या उनकी जय जो बोलते हैं अरे इसलिए बोलते हैं कि हमारे हृदय में ये दुष्ट बैठे हुए है आपकी जय हो तो आप हृदय में आकर के वास करो और ये सद्रंश हो जाएंगे काम क्रोध लो मोह मक्सर और ये क्या होते भगवान तो वैसे तीनों लोगों के सामी माया से परे उनको आ रहे जा रहे है वो तो हमारे हृदय में हार उनकी हो रही है हम हृदय में चाहते हैं भगवान हमारे यहाँ बात करें लेकिन यहाँ भगवान आ नहीं पाते और ये काम क्रोध हाथ विकार अपने पैर जमाए हुए खड़े हुए हैं तो भगवान ऐसी कहते हैं आपकी जय हो आप आओ तो फिर ये सब के सब मारे जाए दुष्ट तो सब मारे हो जैसे समाप्त हो तो जब लग था। धरे चाप सायि भाता और भगवान भी जब तक में कैसे आकर तो सब साथ जरूरत क्या है वो इसीलिए जरूरत है की सबका सब इनकी बाण करे भगवान के और ये सब मारे जाए दुष्ट भी काम को लोग मो ये सब फटाफट मार के खत्म कर बचने का इसलिए भगवान आवे तो भगवान आम में धनुष लेकर के आवे इसलिए तुलसीदास जी को जो वो हो भगवान राम ज्यादा है भगवान कृष्ण मुरली उर्मी बजाने वाले का सबसे लाभ <laughs> नहीं चलेगा ठीक है मुर्ली मुरली बजाते हुए अरे आओ तो भगवान कृष्ण भी आवे तो अपना चक्र लेकर आवे देखो शिष्यपाल का सर काट लिया आवे तो ऐसे आवे जैसे कंस को मार दिया ऐसे आमे तो आमे जैसे पूतना को मार दिया ऐसे आमे तो आमे नहीं तो फिर ये फिर तो बनी रहे अपने हृदय में ये भगवान इसम प्रकार सबका विध्वंस करें ममता करण तमी अधिकारी अभी कहते है देखो ममता जो ये है ये तो अंधकार के समान है तमी अंधेारी अंधेरी रात के समान है ममता और तरुण के माने बारह एक बजे की रात माने नहीं के समान ममता है ममता क्या आ गई ममता के माने क्या है मम के माने मेरा अहम <kuh> के माने मैं जीव का मेरा पर इंडिविजुअल सेल्फोज वो तो है अहम और उस अहम ने अनुभव होता है जो शरीर मेरा परिवार मेरा धन मेरा पुत्र मेरे पद मेरा धन मेरा यश मेरा तीर्ति मेरी ये सब जो मेरा मेरा करके लगता है उसका नाम है ममता अगर अपने आपने देखे कहीं मेरा मन कहीं लगता है यहां लगता है ये मेरा ये मेरा तो बस बस ये ये, ये ममता पहचान लो अपने अंदर तो ये ममता जो ये क्या है गौर अंधकार के समान अंधकार के समान के मने जैसे अंधेरे में व्यक्ति भटकते हैं धाड़ी जनखाड़ों में गिरते हैं उनसे उनकी जमीन में उनका होता है इसी प्रकार जब तक व्यक्ति की ममता है तब तक बुद्धि काम नहीं करती बुद्धि को सूचता नहीं सही रास्ता नहीं दिखाई देता कहते हैं कि ममता करुण तमीधारी और राग के सुखकारी और जहाँ जब रात होता तो रात को किसे अच्छी लगती है रात उल्लुओं को अच्छी लगती सुखकारी उल्लुओं को रात ही अच्छी लगेगी उल्लू कौन है राजदेश को ममता ही अच्छी लगती है खराब ममता ये तो बहुत अच्छी है ऐसे राजदेश को जब तक राजदेश होंगे तो उनको यही लगेगा एक साथ काम करने वाले हैं एक और अहंकार होगा तो अहंकार के साथ ममता भी होगी ममता ये है तो राजदेश भी होगा राजदेश होगा तो कामना भी होगी कामना होगी तो क्रोध लोग भी होंगे मत मच्छर भी होंगे मत भी हो ये भी सब उनके साथ ही होंगे कहने का तात्पर्य तो इसलिए तब लगे लग पर मन माही, ये सब हृदय में तब तक, तक इनका वास होता है ये सब बने रहते हैं भाई अंधेरा भी बना रहता है और अंधेरे में जो सुख प्रिय लगने वाले जो राग रागदेदमी है वो भी सब तब तक, तक, तक बने रहते हैं की तो जब लगे पर प्रताप रवि नाही जब तक की हृदय में भगवान परमात्मा रूपी सूर्य का उदय नहीं हुआ तब तक रहता है मैंने भगवान के हृदय में आना कि मैंने सूर्योदय के समान है और जब तक भगवान के हृदय में नहीं आते तब तक अंधकार अज्ञान है और अंधकार भगवान के हृदय में आने मैंने परमात्मा का ज्ञान तो परमात्मा का ज्ञान न होने के माने अज्ञान अज्ञान के माने अंधकार अज्ञान और अंधकार के समान है ज्ञान प्रकाश के समान जन के समान है तो इसलिए अब ये संब उदाहरण समझ लो दृष्टान्त चाहे समझ लो और चाहे कविता समझ लो जब रचना होगी तो उसका काव्य रचना इसी प्रकार से बोली जाती है कोई न कोई अलंकारों के साथ में कहीं न कहीं कही रूपक आदि के द्वारा ये सब करते हुए तभी कविता चलती है कविता कोई ऐसे थोड़े थोड़ी सीधे सीधे स्टेटमेंट जिस प्रकार का कोई वकीलों का स्टेटमेंट हो इस प्रकार से लिख दे ऐसे थोड़ी होता है ये बात तो नहीं चलती है वेदांत में सब कुछ नहीं कविता वहाँ तो सीधे लेकिन जब यहाँ पर भक्ति का साहित्य आ गया काव्य आ गया तो उसके साथ में दुष्टांत आ सब दुष्प्रकाश दे करते है की जब हृदय में परमात्मा का आ जाना की मैने ज्ञान का प्रकाश आ गया तो परमात्मा आ गए तो ज्ञान आ गया तो ज्ञान आ गया लगा कि सब एकमात्र परमात्मा ये और बाकी ये नाम रूपात्म शब्द जगत जिसमें कि मैं और मेरापन भाषित होता है अरे ये तो सबका सब जो है कुछ नहीं ये तो सब माया जाल है अब देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक है प्रकाश एक है अंधकार दोनों का अनुभव हमको होता है प्रकाश का भी अनुभव होता, होता है अंधकार का भी अनुभव होता है और वैज्ञानिक लोग अध्ययन करते हैं तो इन दो में से केवल एक का अध्ययन करते हैं प्रकाश का अंधकार का अध्ययन नहीं करते आप किसी साइंस स्टूडेंट से पूछें अब तो आजकल तो साइंस स्कूल तक भी कहीं कहीं आठवें तक और हाई स्कूल तक भी जो है वो कंपलसरी तो थोड़ी बहुत तो साइंस सबको पढ़ा दी जाती है तो साइंस में फिर ये भी पढ़ाया जाता है एक ऑप्टिक्स का आता है या लाइट का चैप्टर खाते हैं तो उसमें पढ़ाए जाते हैं कि प्रकाश क्या है प्रकाश की किरणें कैसे सीधी चलती हैं उनका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह कैसे होता है इमेज कैसे बनती है कॉन्केबलेंस से और कॉन्वेक्सलेंस से होकर जब किरणें निकलती हैं तब तो किस प्रकार से वो फैल जाती है या इकट्ठी हो जाती है यह सबका सब, सब प्रकाश किरणों का उनका सबका अध्ययन करते हैं वो तो सब उसमें लिखा होता है साइंस की किताब प्रकाश की बातें तो सब लिखी होंगी और उसको एक्सपेरिमेंट भी कराए जाते हैं छात्रों को लेकिन अंधकार का कोई चैप्टर ही नहीं उसका अंधकार का अध्ययन ही नहीं करते तो आप कि की वैज्ञानिक एक पक्षीय अध्ययन क्यों करते हैं दूसरे पक्षीय से क्यों नहीं करते अंधकार को मात्र क्यों नहीं देते अंधकार भी रात भी तो आती है उसका भी अध्ययन करो तो वैज्ञानिकों का कहना है कि लाइट तो पॉजिटिव चीज है उसका तो अध्ययन हम कर सकते हैं अंधकार क्या है ये तो निगेटिव है एबसेंस ऑफ लाइट डार्कनेस उसका क्या अध्ययन करें एब्सेंस ऑफ लाइफ कैसे अध्ययन करें बताओ अगर अध्ययन करना तो सिंपली बात खत्म हो गई एब्सेंस ऑफ लाइफ डार्कनेस अब आगे अध्ययन करो क्या करें अध्ययन को तो इसी प्रकार से परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है और सत्य वस्तु है अपनी सत्ता से बेमान है तो उसको तो जानो उसका ज्ञान करो अनुभव करो उस मार्ग पर चलो लेकिन माया क्या है माया क्या है? माया नथिंगनेस वो परमात्मा जो है बीइंग है एग्जिस्टेंस है और माया नथिंगनेस है तो उस नथिंगनेस से क्या अध्ययन करे अगर वैज्ञानिकों से कहो कि भाई आप लाइट का अध्ययन करते हो तो अंधकार भी करो क्योंकि अंधकार में बड़ी प्रॉब्लम होती है जो नहीं दिखाई देता है तो फिर कहीं गड्ढे में गिर पड़ते हैं कहीं धा झंखाड़ होते हैं कहीं चोट लगती है कहीं कुछ होती है इसलिए अंधकार का भी अध्ययन करके आपको कुछ न कुछ मार्गदर्शन देना चाहिए हम्म? तो दे उसका मार्गदर्शन इतना ही है कि अंधकार को मिटाने के लिए लाइट लेकर के चलो टॉर्च लेकर के चलो हाथ में और ज्यादा अध्ययन कुछ उसका नहीं है इसलिए कोई कही माया माया क्या और ये सब गरना पड़ना दुख जंजाल भैया क्या है कैसे छूटे इसके तमाम व्याख्या बहुत जरूरत नहीं है प्रकाश लेकर के हाथ में ज्ञान के प्रकाश में चलो परमात्मा क्या है उसको ध्यान में रखो बस अंधकार से बचे रहो इतनी बात इसलिए उदाहरण देते हैं परमात्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप सूर्य के समान पॉजिटिव वस्तु सेल्फ एग्जिस्टेंट और अंधकार के समान ये अज्ञान जो अंधकार के समान है और अंधकार अज्ञान के बीच में ही ये सब हैं अहंकार ममता और राग राजद्वेशी ये सब जितने मानसिक विचार हैं ये सब अज्ञान के बीच में ही हैं। और जहां हृदय में परमात्मा का ज्ञान आया तहां ये सब के सब नष्ट हो गए अंधकार भी गया अज्ञान भी गया और अज्ञान में होने वाले जितने के ये सभ्य है राजद्वेशी ये भी सब मिट गए ये सिद्धांत है इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करते करते धीरे धीरे व्यक्ति को यह समझ में आ जाना चाहिए यदि परमात्मा सूक्ष्म है स्थूल बुद्धि में सहसा व्यक्तियों को समझ में नहीं आता लेकिन जीवन का परम पार्तव्य वही है उसी में सारी समस्याओं का समाधान है उसी को जानना चाहिए और ये भी न समझे कि उसको किसी ने जाना नहीं और जाना नहीं जा सकता है। वो जाना जा सकता है उसे जानो जानने का विधान जो है ऋषियों ने बताया है उस तो रास्ते पर चलो जाना जायेगा हृदय में परमात्मा आएगा प्रकाश होगा ये भाव तो अब मैं कुशल मिटे भय भारे कहते हैं अब विभिषण कहता है कि अब मैं कुशल अब हमारी सब कुशल हो गई क्योंकि अब आपके शरण में आ गए हैं तो जैसे सूर्य के प्रकाश में आ जाए ऐसे प्रकाश में अब आ गए हैं अब यहाँ कोई भय नहीं अब मैं कुशल मिटे भय भारे भारी भय जितने थे वो सब मिट गए अब कोई भय नहीं देख ही पद कमल तुम्हारे ये भगवान आपके चरण कमलों के दर्शन हुए तो वो सत का सब, सब भय गया फिर इसी बात का माने जड़ता लाते हैं बार बार इस प्रकार कि यह विषयों का जीवन माया में जीवन इससे छुटकारा पा करके अपने हृदय में परमात्मा को खोजें और परमात्मा की शान में रहें। वहाँ कोई भय नहीं है बस जहाँ परमात्मा के हृदय में दर्शन हुए तहा सत वस्तु आ गया ये समस्त संसार और शरीर आदि तभी तक सत्य लगते रहते हैं जब तक अपने हृदय में परमात्मा के आत्मा के दर्शन नहीं किए और जहां आत्मा के दर्शन हुए अनुभव हुआ की आत्मता तो ये है इस प्रकार का है अनुभूत उसकी हुई तो जब उसकी सत्यता का अनुभव आएगा तो उसकी कम्पेरेटिवली साफ दिखाई देने लगेगा कि ये सबका सब जितना भी भौतिक जीवन है जितना भी शारीरिक जीवन है सांसारिक जीवन है ये सब का सब ये सपने के समान है अंधकार के समान है ये बात उसको साफ समझ में आ जाएगी उसको भी दोनों में अंतर पारमार्थिक इसीलिए इसको जीवन कैसे कहते हैं ये परमात्म कहलाता है जो व्यक्ति आत्मभाव में परमात्मा का ज्ञान उसको हो गया उसका जीवन पारमार्थिक है और जब तक उसमें स्तर नहीं है तो उसके नीचे जीव भाव में रह करके फिर वो प्रवृत्ति में और बंधन में है संसार के कहते हैं जहां पारमार्थिक जीवन व्यक्ति का बना तब बस उसी के साथ उसको विश्राम है शांति है सारे सुख हैं ये सब है वहां पर फिर किसी प्रकार का भय चिंता नहीं साफ दिखाई देने लगता है कि संसारी जीवन कितनी समस्याएं और कितने क्लेश आदि उसमें हैं उनसे छुटकारा होने का यही उपाय है उस उदाहरण को भी ध्यान रखें स्वप्न का और जागने का कि रात्र में स्वप्न और स्वप्न की समस्याएं कब तक है है? जब तक जागे नहीं कभी कभी आप देखते हैं कि अगर मान लो एक ही कमरे में दो तीन व्यक्ति सो रहे हो और एक व्यक्ति हाथ में सोते सोते सोते सोते उसकी जोर जोर से हाथ चलने लगे और हु करने लगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे वो समाज जान जाएंगे कि बेचारा कोई एंकर सपने को दिख रहा है उसके कार से डर रहा है रो रहा है ऐसा कुछ कर रहा है तो वे लोग उसके ऊपर दया करके क्या करेंगे क्या करते हो क्या बात हो तो जहां उसको जगा दिया तो जहां उसने था अब वो संकोच करेगा कहेगी क्यों गुरु क्यों कर रहे थे कि हम कहा कर रहे थे अरे कर तो, रहे थे तो। अरे कई सपना ऐसे दिखाई दे रहा तो है तो लेकिन उसको जगावे कौन जो जग रहा हो सोई तो जगावे हम नहीं तो सोने वाला जो है अपने आप कैसे जागे तो वो तो वही स्वप्न देखता रहेगा हाँ करता रहेगा रोता रहेगा इसलिए ये कहते हैं कि देखो ये जीवन के दो रूप इस प्रकार के हैं एक तो ज्ञान का जिसमें की जगत और शरीर प्राण मन बुद्धि यही सत्य सब लगा करते हैं दूसरा तो जीवन वो है कि जहाँ पर आत्मज्ञान हुआ आप परमात्मा भाव में आए वहाँ सारी समस्याओं की भी वृद्धि हो गई विश्राम शांति हो गई तो कहते हैं कि अब मैं कुशल मिटे भय भारे देख राम पद कमल तुम्हारे तुम कृपाल जा भगवान आप जिसके ऊपर कृपा करे और जिसके अनुकूल हो जाए ता ही में व्यापक उसको फिर संसार के तीनों प्रकार के शुल व्याप्त नहीं होते तीन शुल्क मैं तीन प्रकार के क्लेश दुख दैहिक दैविक और भौतिक दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं का व्यापा राम राज्य के माने क्या है जहाँ भगवान हृदय में आ गए उनका राज्य हो गया आ? तो अब क्या हुआ अब उसको वही बात कहते हैं कि उसको त्रिविद सूल ये है दैहिक दैविक ताप से कोई नहीं सुने बस उसको विश्राम हो गया शांति प्राप्त हो गई कोई क्लेश आदि उसको नहीं है ताहि ही न व्याप त्रिविद भव सूला अधम स्वभाव आप विभीषण कहते हैं करे हमारा तो बड़ा ही स्वभाव जो है बहुत खराब है अधम है निशाचर पैदा हुए हैं मैं निश्चर अब निश्चय कौन होता है अब निश्चय के माने वो जीव जो कि काम पर उद्धार विकारों के अधीन है और वो अनित के मार्ग पर चलता है अधर्म के मार्ग पर चलता है स्वेच्छाचारी है उसका नाम निशाचर है जी वही निशाचर है जब वो जीव जो है सबसे छुटकारा पा करके धर्म के मार्ग पर चले तब तो बस उसके निशाचरी बात समाप्त हो गई धर्म के मार्ग को चलने का लगा तो मनुष्य बन गया मानवता आ गई उसमें अगर वही फिर उसमें जो है सदगुण आ जाए बहुत से और वो दूसरे लोगों का उपकार करने लगे अन्य लोगों की सेवा सहायता करने लगे अरे तो तो देवता हो गया जी वही निशाचर हो जाता है जी वही मनुष्य हो जाता है जी वही देवता हो जाता है अब बस वो कैसे होता है सर अपने आप थोड़ा विचार करके देखें तो समझ में आ जाए सके तो कहते हैं कि अभी तक हम जो हैं निशाचरों के बन समय थे तो काम करो धादी हमारे पर सवार थे तो हम निशाचर और वहां अधम स्वभाव उठाव इसी प्रकार का कि की शुभ आचरण कीने नहीं काउ कभी शुभ कार्य किए ही नहीं निशाचर जो स्वभाव जब का होगा तो शुभ कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी शुभ कर्म धर्म के मार्ग पर चले नीति के मार्ग पर चले न्याय के मार्ग चले अच्छे नहीं लगेगा उसे नि धर्म के मार्ग पर आ गया कि माने निशाचरी प्रवृत्ति समाप्त हो गई मानवता आ गई यही कहते हैं कि कभी हमको हुआ नहीं तो जा रूप मुनि ध्यान नावा कहते है की हे भगवान आपके दर्शन हमको ऐसा होते हुए भी निशाचरी स्वभाव होते हुए भी कभी शुभ कर्म नहीं किए फिर भी आपके क्षण में आ गए तो आपके भी दर्शन हमको प्राप्त हो गयी तो बड़े ही सौभाग्य की बात है जासरूप मुनि ध्यान नवा आपका तो वो रूप है जो मुनि लोग ध्यान में आपको तो खोजा करते हैं और मुनियों के ध्यान में आप नहीं आते हैं उनके हम दर्शन कर रहे हैं आपने हमारे ऊपर चुका की औतें ही प्रभु हर्ष हृदय मुहि लाबा ऐसे भगवान ने हमको उठा करके हृदय बड़ी प्रसन्नता के साथ में हृदय से लगा लिया तो क्या कहने देखो तो वो भगवान की महिमा ये की मुनियों के मन में आते नहीं और हमको हृदय से भाग लगा दिया तो मुनियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ पद प्राप्त हो गया तो अपने आप को अहो भाग्य मानता है वो विभीषण अपने आप को धन्य मानता है कहता फिर कहता अहो भाग्य अमित अति बोलता है कि मेरा अहो भाग्य कितना मेरा भाग्य बड़ा है विशाल है उसकी कोई सीमा नहीं राम कृपा सुख पुण्य हे भगवान नाम आप तो कृपा के निधान हैं और सुख के पुंज है देखे उन्न से बिजगुल पद कंज जो ब्रह्मा और शंकर भी जिनके चरणों की सदा सेवा करते रहते हैं उन भगवान को हमने साक्षात देखा हा? उनको देखे मैं न हमने अपने नेत्रों से उन भगवान को स्वयं देखा कैसी सौभाग्य की बात है अब देखो यहाँ पर बीच बीच में अब एक एक बात के ऊपर ध्यान दो वो वो आपको, आपको मिलता जाएगा जैसे राम कृपा सुखपुंज परमात्मा के माने क्या है परमात्मा सुखपुंज है सुखपुंज है कि माने आनंद सिंधु है परमात्मा का स्वरूप लक्षण है कि परमात्मा आनंद है जो अनंत निर्विकार आनंद है उसी का नाम परमात्मा है बहुत सी भ्रांतियां तो इस प्रकार के एक परमात्मा भी कोई होएगा जैसे हम मनुष्य तमाम हैं तो एक परमात्मा भी कोई मनुष्य जैसा है ऐसा कुछ होगा कोई और ऐसे नहीं है आप अपने मन में देखें कभी कभी सुख की अनुभूत होती है होती है। तो थोड़ी देर रहता है लेकिन अगर यही सुख अनादि अनंत हो जाए आ? और ऐसा गहन हो जाए कि उसमें दुख की अनुभूति न हो तो चाहे अनुभव चाहे कि हो लेकिन कल्पना तो कर ही सकते हैं कि एक अनाज अनंत आनंद भी हो सकता है निर्विकार आनंद भी हो सकता है जिसमें दुख रंच मात्र भी न हो अगर ऐसा कोई सुख हो सकता है आनंद हो सकता है तो उसी का नाम परमात्मा है उसी का नाम ब्रह्म है देखो यदि आनंद होगा तो आनंद बिना चेतना के अनुभव में आ ही नहीं सकता आनंद तो अब जैसे पत्थर है तो उसमें क्या आनंद आनंद होती जब चेतन होता है वही कहता है मुझे सुख है मुझे दुख है तो बिना चेतना के सुख अनुभूत होती नहीं तो परमात्मा यदि आनंद स्वरूप है तो उसे चेतन स्वरूप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नहीं चेतन होगा तो आनंद कैसा इसलिए परमात्मा आनंद स्वरूप तो है ही है। दूसरा लक्षण उसका है कि परमात्मा चेतन स्वरूप है बोध स्वरूप है अपने आनंद की अनुभूति उसको निरंतर होती रहती है आरक्षण तो परमात्मा के लिए भी है। तो परमात्मा चितघन आनंद इस प्रकार बोलते हैं चितघन माने कॉन्शसनेस एब्सोल्यूट है ब्लिस एब्सोल्यूट इस प्रकार की जो सत्ता है उसी का नाम परमात्मा है और उस परमात्मा के समुद्र में जाकर के कोई जाकर के पहुंच जाए उसी में डुबकी लगा रहा हो तो वहां क्या अनुभव होगा आनंद में डुबकी लगाएगा तो क्या अनुभव होगा दुख लगेगा कोई व्यक्ति पानी में जाकर के कभी डूबा हो तो उसे तो यही डर लगता रहेगा कि आनंद के समुद्र में भी अगर हम डूबेंगे तो डूबेंगे फिर तो मरेंगे तो नाक में पानी भरेगा और फिर वो याद आएगा अपने डूबने के पानी का अरे भाई आनंद के समुद्र में जो डूबेगा उसको तो आनंद का अनुभूत होगा उसे कोई मरण का दुख थोड़ी होगा उसे सारी क्लेश मानसिक क्लेश कोई थोड़ा होगा वहाँ तो आनंद ही आनंद की अनुभूत होगी तो परमात्मा के पाने के माने है परमानंद की प्राप्ति करना तो वो इसीलिए कहते हैं कि भाग अग्य मत ऐसा आनंद किसी को व्यक्ति को प्राप्त हो जाए ऐसे परमात्मा की समय में पहुंच जाए निर्विकार शाश्वत अनाद यंती आनंद ही आनंद की अनुभूति इसको में तो कहते बहुत पहुंच गया परमात्मा तक <coughs> ऐसे परमात्मा परमात्मा की एक महिमा ये भी जैसे कृपा बोल दिया तो ऐसे ही बोलते रहते हैं बीच बीच में परमात्मा शिव स्वरूप है शिव स्वरूप मैंने कल्याण स्वरूप है परमात्मा का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के अकल्याण या उसकी दुर्दशा या दुर्गति नष्ट होती है स्मरण मात्र परमात्मा के प्राप्त होने से परमात्मा तो एक ऐसा निर्विकार तत्व तो है कि उसका संसर्ग पाते ही व्यक्ति के समस्त विकार एकदम से धुल करके साफ हो जाते हैं डिटर्जेंट के माने क्या है धो के साफ कर देने का तो परमात्मा जो है अल्टीमेट डिटर्जेंट है माने जिसमें की सूक्ष्म विकास सज्जे वो धोख साफ करते वस्तु नहीं सकता विकार नाम की कोई वस्तु आप बचेगी? ही प्रभाव इसलिए उसको कहते हैं कैसे शंकर उसका नाम इसीलिए इस प्रकार उसकी तो महिमा इस प्रकार की उससे संस्पर्श करती उसकी प्राप्त होती है वो तो बात दूसरी है उसको परमात्मा के स्मरण मात्र से परमात्मा का स्मरण करो तो कल्पना होगी वो कल्पना होगी स्मरण होगी तो, हो हो तो उतनी मात्र से व्यक्ति को जो वो अपने अपने अंदर जो वो हो शुद्धता आने लगती है विकार दूर होने लगते हैं, ऐसा प्रभाव परमात्मा गुण इसलिए कहते आहो भाग्यम अमित अति राम कृपा सुखपुंज देखे नयन बिरंज शिव सेव्य पदल जुगुल पद आपके दोनों चरण कमलों के दर्शन हुए तो ये तो ब्रह्मा जी भी जिनको भी प्राप्त नहीं करते उनका निरंतर चिंतन किया करते हैं वो हमको प्राप्त हो गए तो ब्रह्मा जी से बड़ा हमारा जो है भाग्य हो गया शंकर जी से भी बड़ा हमारा भाग्य हो गया ठीक है ये गति हमको प्राप्त हो गई इसलिए अपने आप को भाग्य कहता है बस भाग्य नान्याघुपति हृदय श्रदीए सकम बि भिलात्मा भक्ति प्रयाचरूपुम बव निर्भरा मे का